शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा सामाजिक अत्याचार न्यूयॉर्क के समुद्र तट पर खड़ा मैं देखा करता था भिन्न भिन्न देशों से लोग बसने के लिए अमेरिका आ रहे हैं उन्हें देखकर मुझे लगता मानो उनका हृदय झुलस गया है वे पैरों तले कुचले गए हैं उनकी आशा मुरझा गई है उनमें किसी से निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं है कपड़ों की एक पोटली मात्र उनका सर्वस्व है और वे कपड़े भी फटे हुए हैं पुलिस का आदमी देखते ही भय से दूसरी ओर के फूटपाथ पर चलने का प्रयास करते हैं इसके बाद फिर छः महीने में ही देखो तो वे साफ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीधे चल रहे हैं और डट लोगों की नज़र से नज़र मिलाते हैं ऐसा विचित्र परिवर्तन किसने किया सोचो वह आदमी आर्मेनिया या किसी अन्य जगह से आ रहा है वहां कोई उसे कुछ समझते नहीं थे अभी पीस डालने की चेष्टा करते थे वहां सभी उससे कहते थे तो ग़ुलाम होकर पैदा हुआ है ग़ुलाम ही रहेगा वहां उनके जरा भी हिलने डुलने की चेष्टा करने पर वह कुचल डाला जाता था चारों ओर की सभी वस्तुएं मानो उससे कहती थीं ग़ुलाम तू ग़ुलाम है जो कुछ है तू वही बना रहा निराशा के जिस अंधेरे में पैदा हुआ था उसी में जीवन भर पड़ा रहा हवा भी मानो गूंज कर उससे कहती थी तेरे लिए कोई आशा नहीं ग़ुलाम होकर तू चिरकाल तक निराशा के अंधकार में पड़ा रहा।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 दूर के गांवों से मैले कपड़े पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं तब उसके आंख से माया का पर्दा दूर हो गया वह ब्रह्म ही था मायावश इस तरह दुर्बलता तथा दासता के समोह में पड़ा हुआ था यह सब देखकर जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए भारतवर्ष में हम लोग गरीबों और पतितों के लिए क्या कोई सोचता है उनके लिए न तो कोई अवसर है न बचने की राह और न उन्नति के लिए कोई मार्ग ही है भारत के निर्धनों और पतितों का कोई साथी नहीं कोई सहायता देने वाला नहीं वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं पर वे नहीं जानते कि ये चोटें कहां से आ रही है वे भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं और इसका फल है गुलामी हमारे इस देश में वेदांत की जन्मभूमि में हमारी आम जनता को हजारों वर्षों से सम्मोहित करके ऐसी हीन दशा में डाल दिया गया है उनके स्पर्श में अपवित्रता समाई है उनके साथ बैठने से छूत लग जाता है उनसे कहा जाता है निराशा के अंधेरे में तुम्हारा जन्म हुआ है और सदा इसी अंधेरे में पड़े रहो इसका फल यह हुआ कि वे सतत डूबने डूबते चले जा रहे हैं अंधेरे से और भी गहरे अंधेरे में डूबते चले जा रहे हैं अंततः निकृष्टतम दशा में पहुँच चुके हैं ऐसा देश कहाँ है जहाँ मनुष्यों को जानवरों के साथ एक ही जगह पर सोना पड़ता हो जिस देश में करोड़ों लोग महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु तथा 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूस कर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते वह देश है या नरक वह धर्म है या पिशाच का नृत्य भाई इस बात को ठीक से समझो मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूं और उस देश को भी देख रहा हूं क्या बिना कारण के कहीं कोई कार्य होता है क्या बिना पाप के कहीं सजा मिल सकती है सर्वशास्त्र पुराणेशु व्यास्य वचनद्वयम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम सब शास्त्रों और पुराणों में व्यास की ये दो बातें हैं परोपकार से पुण्य होता है और पर पीड़ा से पाप क्या यह सच नहीं है भाई यह सब देखकर खासकर देश की निर्धनता और अज्ञता को देखकर मुझे नींद नहीं आती हमारे देश में यदि कोई निम्न जाति में जन्म लेता है तो वह हमेशा के लिए गया बीता समझा जाता है उसके लिए कोई आशा भरोसा नहीं यह भी क्या कम अत्याचार है इस देश अमेरिका में हर व्यक्ति के लिए आशा है भरोसा है और सुविधाएं हैं आज जो गरीब है वह कल धनी हो सकता है विद्वान और लोक मान्य बन सकता है यहाँ सभी गरीब की सहायता करने को व्यस्त रहते हैं भारतवासियों की औसत मासिक आय दो रुपये हैं यह रोना धोना मचा है कि हम बड़े गरीब हैं परंतु गरीबों की सहायता के लिए कितनी दानशील संस्थाएं हैं भारत के करोड़ों अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं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 पतित निर्धन जनता के लिए क्या कर रहे हैं